देवी भागवत दूसरा स्कंध जन्मेजय का राज्य राज्याभिषेक तदनंतर वैश्वपायन जी विस्तारपूर्वक राजा को महाभारत की कथा सुनाने लगे संपूर्ण कथा सुन लेने पर भी महाराज जन्मेजय के मन को समुचित शांति न मिल सकी तब उन्होंने व्यास जी से पूछा कि मेरे चित्त के शांत होने का क्या उपाय है मेरे अंतकरण में सदा आग सी लगी रहती है मुनिवर बताइए मैं क्या करूं? मेरा भाग्य बड़ा ही खोटा है तभी तो मेरे पिता जो अर्जुन के पौत्र थे दुर्मरण के चक्कर में पड़ गए महाभाग्यस जी सम्रांगण में शरीर त्याग देना क्षत्रियों के लिए उत्तम मृत्यु मानी जाती है घर पर हो अथवा युद्ध युद्धभूमि में किंतु विधुपूर्वक मरण होना समुचित था मेरे पिताजी ऐसी मृत्यु से वंचित रहे ऊपर अंतरिक्ष में विवश होकर उन्हें शरीर छोड़ना पड़ा अतः सत्यवती नंदन व्यास जी अब आप शांति का कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा कीजिए जिससे दुर्मरण से, से प्राण त्यागे हुए मेरे पिताजी शीघ्र ही स्वर्ग के अधिकारी बन जाएं सूर्य कहते हैं राजा जन्मेजय के उपरियुक्त बातें सुनकर सत्यवती नंदन व्यास जी उस सभा में ही उनसे कहने लगे व्यास जी बोले राजन मैं अत्यंत अद्भुत एवं परम गोपनीय पुराण तुमसे कहूंगा इस पावन पुराण का नाम श्रीमद देवी भागवत है इसमें अनेकों इतिहास उद्धृत है मैंने बहुत पहले अपने पुत्र सुखदेव को यह पुराण पढ़ाया था राजन अब इसे तुम्हें सुना रहा हूं यह मेरी बात परम गोपनीय है सर्वत्र प्रकट नहीं करनी चाहिए इस पुराण के श्रवण से धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी सुलभ हो जाते हैं कल्याणकारी एवं अक्षय सुख देने वाले इस पुराण में संपूर्ण वेदों का सार भाग रख दिया गया है जन्मेजा ने पूछा प्रभु यह आस्तिक किसका पुत्र था और क्यों विघ्न डालने के लिए आ गया था सर्पों की रक्षा करने से उसका कौन सा प्रयोजन सिद्ध हो रहा था जिससे उसने ऐसी चेष्टा की महाभाग आप उत्तम व्रत का पालन करने वाले हैं ये सभी बातें स्पष्ट रूप से कहने की कृपा कीजिए साथ ही संपूर्ण पुराण भी विशद रूप से सुना दीजिए व्यास जी कहते रहे एक जलदकारी नामक मुनि थे उनका स्वभाव बड़ा ही सौम्य था उन्होंने गृहस्थाश्रम की व्यवस्था नहीं की थी मन में विचार रहे थे देखा उनके पूर्वज एक गढ़े में लटके हुए थे तब उन पितरों ने जलत्कारु से कहा पुत्र तुम विवाह कर लो जिससे हम परम तृप्त हो सकें यह निश्चय है कि तुम सदाचारी पुत्र के प्रभाव से हम दुखों से मुक्त होकर स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे उस समय जरदकारी ने पितरों से कहा पुरुजों यदि समान नाम वाली तथा निरंतर अधीनता स्वीकार करने वाली कोई कन्या बिना मांगे मुझे मिल जाए तो मैं गृहस्थ बनने को तैयार हूँ मेरी बात बिल्कुल सत्य है इस प्रकार पितरों से कहकर वे ब्राह्मण जरदकारु तीर्थों में घूमने चले गए उसी समय सर्पों की माता ने पुत्रों को साफ दे दिया तुम आग में गिर जाओ वह प्रसंग इस प्रकार है कि कश्यप मुनि की दो भार्याएं थी कद्रु और विनता भगवान सूर्य के रथ में जुते घोड़े को देखकर वे आपस में विवाद करने लगी उस समय घोड़े को देखकर कद्रु ने विनता से पूछा कल्याणी यह अश्व किस रंग का है सच्ची बात कहो विलंब नहीं होनी चाहिए विनता बोली भद्रे यह उत्तम अश्व निश्चय सफेद रंग का है तुम इसे क्या मानती हो कहो तुम्हारी समझ में यह किस वर्ण का है फिर हम यह बाजी लगाएँ कि यदि मेरी हार होगी तो मैं तुम्हारी दासी बन जाऊँगी और तुम हार जाओगी तो तुम्हें मेरी दासता स्वीकार करनी होगी